मेरी पसंद के तमाम सुनने वालों को मेरा यानी ईशा का प्यार भरा नमस्कार दोस्तों कल रात की बात है कल मुझे किसी ऐसी जगह जाना पड़ गया जहाँ पहले मैं कभी नहीं गई थी आते आते काफ़ी देर हो गई रास्ता सुनसान था मैं पास वाले एक बस स्टॉप पर जाकर खड़ी हो गई अचानक तेज हवा चलनी शुरू हुई और थोड़ी ही देर में बिजली भी चली गई

सब जगह सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा था यहाँ तक कि कुत्तों के भौंकने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी फ़ोन की बैटरी भी डाउन हो चुकी थी अचानक बिजली चमकी और मैंने एक शख्स को अपने पास खड़ा पाया मैं चौंक गई उसने कहा चौंकिए मत मैं तो यहीं रहता हूँ पास में आज बड़ी गर्मी थी तो सोचा ज़रा टहलाऊ आपको देखा तो यहाँ चला आया

मैंने कहा इतनी रात को आप टहलने निकलते हैं कहने लगा मुझे तो देर रात ही ठहरना पसंद है आप क्या जाने जमीन के नीचे कितना सफोकेशन होता है बाहर की हवा हमें छू भी नहीं सकती आदमी मुझे थोड़ा सा अजीब लगा बात भी अजीब लगी लेकिन मैंने कुछ बोला नहीं वैसे वो शख्स बातचीत में तो मुझे अच्छा ही लगा

और ऐसी डरावनी रात में मैंने सोचा एक से भले दो उसने कहा अब तो आपकी बस आने से रही तो क्यों न चलकर कहीं बैठकर गप्पे मारें बिजली की चमक में हमने थोड़ी दूर एक पत्थर देखा और हम उस पर बैठ गए उसने कहा आपको इतने अंधेरे में डर नहीं लगता मैंने कहा लगता भी हो तो फिलहाल उसका कुछ नहीं कर सकते इतने में फिर एक बार बिजली चमकी

और थोड़ी दूर पर हमें एक बंगला दिखाई दिया मैंने उसे कहा चलिए वहाँ चलते हैं और उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ घंटे अगर वहाँ गुजार सकते हैं सुनकर वो जोर से हंसा और कहने लगा इसे कहते हैं आ बैल मुझे मार लोग भूतों से भागते हैं और आप हैं कि भूत से ही आसरा मांगने जा रही हैं ये भूत बंगला है भूत बंगला

अक्सर रात को यहाँ किसी लड़की के गाने की आवाज़ सुनाई देती है तभी तो यहाँ इतनी जल्दी सन्नाटा हो जाता है इतना कहना था कि किसी लड़की के गाने की आवाज़ सुनाई दी हम दोनों खामोशी से उस गाने को सुनने लगे और मेरे मन ने भरी कल्पना की उड़ान और मैं पहुँच गई उस भूत बंगले में जहाँ वो लड़की ये गीत गा रही थी

मैंने कहा कितना मैसमराइजिंग गीत था और कितना दर्द भरा थोड़ी देर के लिए तो मेरा मन किया वहां चली जाऊं उसने कहा ऐसी भूल मत कीजिएगा ये एक प्रेतात्मा है हर अमावस्या की रात को यहां उसकी आवाज़ गूंजती है ऐसी ही एक रात मैं भी उसका गीत सुनकर वहां पहुंच गया था कि उसकी मदद कर सकूं

पर उसके बाद जो कुछ भी हुआ उसका मेरे दिलो दिमाग पर इतना गहरा असर हुआ कि लोगों ने मुझे लगभग पागल समझ लिया था उस असर से बाहर आने में मुझे महीनों लगे थे मैंने पूछा ऐसा क्या हुआ था और उसने मुझे जो कुछ भी बताया वो कुछ इस तरह से था दिले

है दिखाम के से एक शोला फर्साह है बुझ

सब की मुश्किल

कहा बाप रे ये सब तो बहुत डरावना है उसने कहा और नहीं तो क्या एक बात बताऊं ये पहली बार नहीं जब भूत से मेरा सामना हुआ इससे पहले भी अनजाने में मेरी मुलाकात भूतों से हो चुकी है मैंने कहा वो कैसे उसने कहा उस वक्त मेरी उम्र करीब 22-23 साल रही होगी और मैं भी रास्ता भटक गया था और उतने में मुझे एक हवेली नजर आई

मैं वहां आसरा मांगने चला गया एक अजीब से दिखने वाले बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला और मुझे एक छोटे से कमरे में रहने की जगह दी मै वहां से सोया था कि अचानक मेरी आंख खुल गई उस अंधेरे में मैंने सुना कि कोई औरत गा रही है बड़ी दर्द भरी आवाज में थोड़ी देर में एक बग्गी वहां आई एक शख्स उसमें से उतरा

और उस नौकर के सहारे हवेली में चला गया मैंने बरामदे में खुले बालों में एक औरत को घूमते हुए देखा और फिर से मुझे यही गाना सुनाई दिया

पूछा फिर क्या हुआ उसने कहा बस फिर गाना बंद हो गया और मेरी आंख लग गई मैंने कहा इसमें भूत कहां से आया उसने कहा वो ऐसे कि सुबह जब मेरी आंख खुली तो वहां कोई हवेली नहीं थी बस एक पुराना खंडहर था और ऐसा लगता था कि वहां बरसों से कोई नहीं आया मैं तो उसी पल वहां से भाग खड़ा हुआ और ऐसा भागा ऐसा भागा कि पीछे मुड़कर भी नहीं देखा

उसने कुछ इस तरह से बात की कि हम दोनों इस पर खूब हंसे मैंने कहा अच्छा हुआ जो उन्होंने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। उसने कहा लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता मेरे गांव में एक पहाड़ी थी जहां किसी का भी जाना सख्त मना था कहते थे कि वहां प्रेतात्मा का निवास था जो गाना गाकर सबको अपनी ओर आकर्षित करती थी और फिर पहाड़ी से नीचे गिरा उसकी जान ले लेती थी

पूछताछ पर एक बुजुर्ग ने मुझे बताया कि ये एक ऐसे प्रेमी युगल की दास्तान थी जिन्होंने जीवन भर साथ निभाने की कसम खाई थी पर किसी वजह से ये एक नहीं हो सके लड़की की पहाड़ी से गिरकर मौत हो गई और तब से वहां उसके गाने की आवाज सुनाई देने लगी एक दिन उसका प्रेमी वापस आया जब उसे अपनी प्रेमिका की अकाल मृत्यु का पता चला

तब वह उसी पहाड़ी की ओर जाने लगा कहते हैं तब उसकी प्रेमिका की प्रेतात्मा ने उसे वही गीत गाकर अपनी तरफ खींचा जिसे वो दोनों मिलकर गाया करते थे आखिरकार उसने भी उसी पहाड़ी से कूदकर अपनी जान दे दी किस्सा सुनकर मैं खामोश हो गई और मेरे मन में यही गीत गूंजने लगा

आकाश पुकारे आजा आजा प्रेम दुआ

पी को आकाश पुकारे आजा जा आ जाम दुआ रेना होगा <स्थाँगा>

आ रहा थोड़ी देर की चुप्पी के बाद मैंने कहा ऐसा एक गीत मैंने शीरी फरहाद फिल्म में भी देखा था जब फरहाद की कब्र से एक आवाज निकलती है

जो शीरें को उसकी ओर खींच लाती है और जब वो क़ब्र के पास आती है तब ज़मीन फट जाती है और वो भी फरहाद के कब्र में समा जाती है क्या ये कहानियाँ सच होंगी उसने कहा क्या पता पर वो गीत कौन सा था मैंने उसे यही गीत गाकर सुनाया और मुझे बड़ा ताजुब हुआ जब उसने इसे गाने में मेरा साथ दिया

जाओ जाने वहा

खत्म होते ही उसने कहा अगर इस तरह से ये गीत गाते हुए कोई हमें देख ले और सुन ले तो उसे लगे कि भूत और भूतनी मिलकर एक ड्यूट गा रहे हैं मैंने कहा और हाँ हमने कपड़े भी तो सफेद रंग के पहन रखे हैं इस बात पर हम खूब हंसे इतने में चिड़ियों की हल्की सी चहचहाट हुई उसने मुस्कुराते हुए कहा अब मुझे जाना होगा आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई

बातें करके बहुत अच्छा लगा फिर ज़रूर आइएगा मैंने कहा कहाँ उसने कहा यहीं घर नंबर तेरह और अचानक ही जैसे हवा में पिखल गया थोड़ी देर में सूरज ने अपनी किरणों को पसारा और मैंने अपने आप को एक में पाया। मैं झट से खड़ी हो गई देखा तो पता चला कि मैं जिस पत्थर पर बैठी हुई थी वो दरअसल एक कब्र थी जिस पर लिखा था

नंबर तेरह अब सब कुछ एकदम साफ था मैं समझ चुकी थी कि इस डरावनी रात में मैं किसके साथ थी मैंने पास उगे एक पौधे से फूल तोड़कर उस कब्र पर रखा और इस डरावनी रात में मेरा साथ देने वाले उस शख्स को बड़े ही आदर से प्रणाम करके वहाँ से निकल गई ये सोचते हुए कि कौन होगा वो शख्स

क्या हुआ होगा उसके साथ और मेरे कानों में ये गीत गूंजने लगा

करती हूं कि आज का ये प्रोग्राम आपको जरूर पसंद आया होगा आज आपने जिन फिल्मों के गीत देखे उनकी डिटेल्स कुछ इस तरह से हैं मुरे नैना सावन भादो 1964 की मैथिली फिल्म विद्यापति का गीत था जिसे लता मंगेशकर ने गाया था और प्रहलाद शर्मा ने लिखा हुआ था इसे संगीतबद्ध किया था वी बल्सारा ने मीनार फिल्म का गीत बर्बाद मोहब्बत की

आ, फिर से लता मंगेशकर की आवाज़ में ही था 1954 की यह फिल्म थी गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और संगीत था सी रामचंद्र का उन्नीस की फिल्म साहब बीबी और गुलाम का गीत आपने सुना कोई दूर से आवाज़ दे चले आओ गीता दत्त की आवाज़ में गीत शकील बदायूनी का था और संगीत था हेमंत कुमार का

1948 की फिल्म मेला का वो अमर गीत धरती को आकाश पुकारे मुकेश और शमशाद बेगम की आवाज में था गीत शकील बदायूनी का था और संगीत नौशाद का आ जाओ जाने वफा शीरी फरहाद फिल्म का गीत था जो कि उन्नीस में रिलीज हुई थी इसे गाया था हेमंत कुमार और लता मंगेशकर ने

गीत तनवीर नकवी का था और संगीत था एस मोहिंदर का और प्रोग्राम के आखिर में जिस गीत को आपने सुना वो फिल्म थी टावर हाउस जो कि उन्नीस में रिलीज़ हुई थी गाया था इसे लता मंगेशकर ने गीत असद भोपाली का था और संगीतकार थे रवि तो इसके साथ ही मुझे यानी ईशा को इजाज़त दीजिए आज का प्रोग्राम ख़त्म करने की

फिर मिलेंगे अगले शुक्रवार को तब तक के लिए नमस्कार